यदवशिष्ठ गोपिया गोपियो किम आचरत बेण। इस बेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य आचरण किया कि दामोदर दामोदराधर सुधाम नाम। कि ये हम गोपियों की अधर सुधा जो संपत्ति है ये दामोदर की जो अधर सुधा जो कि हम गोपियों की संपत्ति है उस संपत्ति को भूंगते स्वयं ये बेणु स्वयं ही भोग लेता है संपत्ति है हमारी पंत भोग लेता है ये बेणु और यद और भोगता भी कैसे है यद अवशिष्ट रसम और इतना पान करता है कि पान करने में हपहप करके जो पान किए जा रहा है गटक गटक जो पान किए जा रहा है उसमें एकाध बूंद कहीं टपकती है क्योंकि जो प्यासा व्यक्ति और बहुत दिन का भूखा व्यक्ति होता है वो इतनी जल्दी जल्दी पीता है कि पीने में उसके मुख से कुछ रस टपक पड़ता है यद अवशिष्ट रस ये पान कर रहा है और इसका अवशिष्ट जो रस है वो अवशिष्ट रस गिरता है कहाँ गुल हृदय वृंदावन की नदियों में गिरता है और नदियां हृष्य त्वचा अपूर्ण रूप से आनंद होकर के अश्रु मुमचूह अपने आंसुओं को बहाती है अपने आंसू जो है उन आंसुओं को बहाती हैं और तरवा मान वृक्ष जो है वो वृक्ष भी अपने आंसुओं को बहाते हुए विराजमान होती है। इसी बात को बड़े सुंदर प्रकार से कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु के प्रसंग में निपण किया श्री श्याम सुंदर किशोरी जो श्याम सुंदर के शब्द के माधुर्य का आस्वादन कर रही हैं और श्री चेतन चरतामृत में इसी बिल्कुल ये जो श्लोक है इस श्लोक के भाव का कहीं आस्वादन श्री महाप्रभु कर रहे हैं और वहाँ पर कह रहे हैं बोले अरी सखी श्याम सुंदर के अधर जादूगर हैं वे जिस चीज को छू लेते हैं वो जड़ से चेतन हो जाती है तो श्याम सुंदर के अधरों ने बंशी को छूआ बंशी को छूने पर ये बंशी जड़ थी और जड़ होकर के हो गई चेतन और जब ये चेतन हो गई तो चेतन भी ऐसी हुई कि हमारे ऊपर ही गरजती है अभी तक तो ऐसी मरी -मराई सी पड़ी हुई थी और परंतु तो अब श्यामचंद्र के अधर का पान करके इतनी ताकतवर हो गई है कि हमारे ऊपर ही घुर्रा रही है ये चेतन होकर के हमारे ऊपर ही आंख दिखा रही है और हमारे ऊपर आंख दिखाती हुई ये वेणु हमसे क्या कहती है कि अरे धन की धनियानिओ तुम अपने धन की यदि चिंता नहीं करोगी और धन को यदि कोई खुला छोड़ दे तो जिसको मिलेगा वो धन का उपयोग करने लग जाएगा तुमने इस धन की चिंता की नहीं तुमने इस धन को खुला छोड़ दिया जब खुला छोड़ दिया मन शाम सुंदर सुधार सुधा धन धन और इस धन को सुधा को तुमने खुला छोड़ दिया जब खुला छोड़ दिया तो यह मुझे रास्ता चलते को मिल गया कह रही है कि मुझे मिल गया, अब मैं इस धन का खूब उपयोग कर रही हूं अब यदि जो धन का वास्तविक मालिक है वो आ जाए तो वो आ जाए तो जो कहीं धन के ऊपर कब्जा जमा करके बैठा है या जिसका अधिकार तत्व नहीं है उस चोर के पैर कितने वो भाग जाएगा यदि तुम नहीं आओगे तब तो मैं इस श्याम सुंदर की अधर सुधा को खूब पीता रहूंगा बेनू कह रहा है और यदि तुम आ जाओगे तो लो मैं हट जाऊंगा फिर अपनी अधर सुधा का अपने धन का तुम उपयोग करना फिर कोई बात नहीं और यदि तुम नहीं आती हो बताओ तो बहुत अच्छी बात है अपने घर में लज्जावती बंद करके करके घर लोक की मर्यादा को धारण करके घर के अंदर बैठी रहो तुमको कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हारा जो धन उस धन का कोई दूसरा उपयोग करेगा सो अरे धन की धन आनी हो यदि तुम्हें अपने धन की रक्षा करनी है तो तुम यहां आओ आओगे तो मैं इस अधर को छोड़ दूंगा नहीं आती हो तो मैं इस अधर सुधा का स्वयं पान करते हुए विराजमान हो जाऊंगा तो <laughs> <दीज़ा दीज़ा दीज़ा। laughs> ये बुलाने का तरीका कितना बढ़िया है, है। <laughs> तो के गोप्य दुशलम सेणु अब श्री प्रियागण कह रही हैं अब गोपियों के बेणु के इस वचन को सुनकर के प्रियागण कह रही हैं बोले अरी सखी अयम वेणु हूं किम कुशलम आचरक इस बेणु ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया कि दामोदराधर सुधाम अपने गोपी नाम ये दामोदर सुधा ये है तो हम गोपियों की संपत्ति पान तो हमारी संपत्ति का ये बेणु स्वयं पान कर रहा है और पान करके हमारे ऊपर ही घुर रहा है और कह रहा है कि अरे धन की धनियाली हो तुम अपनी धन की रक्षा नहीं कर रही हो तो बैठी रहो लज्जा लेकर के कुल की मर्यादा लेकर के बैठी रहो तुमको मिलेगा कुछ नहीं ठंड लो, तुम्हारे देखते देखते तुमको दिखा दिखा करके मैं इस अधर सुधा का पान कर रहा हूं यह तुमको अपने धन की रक्षा करनी है तो जल्दी से यहां आओ तो दामोदर आधर सुधाम गोपिका नाम भूमति स्वयं और पान भी ऐसे कर रहा है कि यत अवशिष्ट रसम कि इसमें रस कुछ भी बचता नहीं है अवशिष्ट रसम इसमें रस कहीं बचता ही नहीं है परतु पान करने में एकाध बूद जो टपक जाती है उस टपकने में ही बस अन्य जो रसिक जन है उनका कल्याण हो जाए एक बड़ी सुंदर बात रसकों ने कही कि इस रस का पान करने वाले तो कौन है बोले रस का पान करने वाले तो हैं रसिक जन श्री सुंदर की रूप माधुरी इसका पान करने वाली तो हैं सखीगण या रसिकजन श्री रूप सनातन परंतु उन रसकों के पान करने में कभी कभी उनकी सिकड़ी माने ओठों के जो छोर है सिकड़ी उन सिकड़ी से एक आध नीचे टपक जाती है और जो नीचे टपक जाती है उसमें हमसरी के चेटा लग जाती है और उनका पेट भी कितना उतना से जो टपका है रसकों के मुख से जो टपका है उस टपकने में ही उनका पेट भर जाता है उनका पेट उतना ही है उनकी सामर्थ्य भी उतनी है उससे ज्यादा उनकी सामर्थ्य नहीं है तो श्रीमन महाप्रभु ने जो आस्वादन किया उस आस्वादन को उनके अभिन्न होकर के श्री रूप सनातन उन्होंने आस्वादन किया श्री महाप्रभु के मुख होकर के तदेक रूप होकर के विराजमान है प्रिय स्वरूप होकर के श्री रूप गोस्वामी जी विराजमान है श्री सनातन गोस्वामी जी तद्रूप होकर के रूप सनातन तद्रूप होकर के विराजमान है और श्री महाप्रभु ने जो आस्वादन किया राधा रानी रसिक हैं उनसे बढ़कर के कोई रसिक हो नहीं सकता है और राधा रानी ने जो आस्वादन किया या श्री महाप्रभु ने जो आस्वादन किया वो आस्वादन कहीं श्री रूप सनातन के माध्यम से प्रकट हुआ और उसकी एकाध बूंद उनने कितना आस्वादन किया होगा कोई ठिकाना है क्या जितना आस्वादन किया उसमें से कुछ सीकर एकाध कहीं टपक गई उनकी टीकाओं के माध्यम से गोस्वामी जी के बहतो श्री श्री जीव गोस्वामी जी के श्री गोपाल चंपू श्री गुरु गोस्वामी जी के विदग्ध माधव ललित माधव इत्यादि नाटकों के माध्यम से वो जो आस्वादन है श्रीमन महाप्रभु का आस्वादन वो महाप्रभु के आस्वादन की एकाद बूद कहीं टपक गई और उस टपकी हुई बूद में ये जो चैटा चैटी है लग रही और इनका इतने में पेट हो रहा है तो यदि अवशिष्ट राष्ट्र तो ये वेणुनाथ का ये श्याम सुंदर की अधर सुधा का ये वेणु पान करता है और वेणु नाथ पान करने के बाद में इसमें से एकाद बूद जो टपकती है वो टपकती कहाँ है श्याम सुंदर की अधर सुधा वंशी में आई आपने ये कहा वंशी से कि अरे वंशी ये तू कैसी है वो रंधान बेणु अधर सुधे या पूरे के जो छिद्र हैं वे पोले हैं उनको मैं अधर सुधा से पूरीत कर दूंगी तो श्याम ने उस बेणू के छिद्रों को पूरा किया आधार सुधा से और आधार सुधा से बेणू को इतना भर दिया कि मुख छिद्र में आपने फूंक मारी फूंक के साथ में कुछ सीकर मुख छिद्र में गए और वहां से बह कर के वो अंतिम छोर पर आकर के वेणु जो है वो वेणु के अंतिम छोर पर आकर के श्री श्यामचंदर की अधर सुधा की एक बुद कहीं यमुना के किनारे ठाड़े होकर के कदम वृक्ष के नीचे ठाड़े होकर के यमुना के किनारे आप वंशी बजा रहे हैं तो अधर सुधा जो है वो वेणु के छिद्रो में से होती हुई और उसमें से कहीं एक बुध नीचे टपक गई और वो टपकी कहा बोले यमुना में अब यमुना प्रसन्न हो रही है यमुना क्यों प्रसन्न हो रही है कि ये वेणु हमारे वंश में उत्पन्न हुई जैसे माता पिता यदि ये सुने देखें कि हमारे वंश में एक कृष्ण भक्त उत्पन्न हुआ है तो माता पिता के आनंद का आनंद नहीं रहता है कि आज हमारा वंश तर गया जो कृष्ण कृपा प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति एक हमारे घर में उत्पन्न हो गया तो माता पिता जैसे तो त्रि सप्तापता प्रहलाद जी के वचन है कि 21 पीढ़ी भी कदाचित नरक में गई हो और यदि एक वैष्णव उत्पन्न हो जाए तो वो 21 पीढ़ी जो है वो तर जाती है तो ये यमुना जो है वो प्रसन्न हो रही है क्योंकि आ, बेणु जो है वो बेणु का ऐसे उत्पन्न हुई बोले यमुना के तो जल से सिंची गई और वृक्ष जाति के बीच में ये उत्पन्न हुई तो वृक्ष हो गए इसके पिता और यमुना हो गई माता तो माता पिता ये परम परम आनंदित हो रहे हैं वही कह रहे हैं कि हृष्य त्वचो मुचो तरवो यथ आर्या माने पिता तो आर्य तरवा वृक्ष कौन होगे ये होगे पिता तो तर्वो यथार्या तरवो यथारैसे वृक्ष जो है वो वृक्ष आनंदित हो रहे हैं ये सुनकर के और माता आनंदित हो रही है कि चलो मेरे भविष्य में आज मेरी कुंख पवित्र हुई जो ऐसा परम भागवत मेरी कुंख से उत्पन्न हुआ और पिता कह रहे हैं आज हमारा कुल तारा जो हमारे वंश में ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो कृष्ण की अधर सुधा पान करने के सौभाग्य को प्राप्त कर रहा है तो यमुना भी प्रसन्न हो रही हैं और वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं वे वृक्ष भी किनारे के परम परम प्रसन्न हो रहे हैं माता और पिता की तरह से आर्यो की तरह से और नदियों की तरह से नदी जो है वो नदी हो गई माता हृदय और हृष्य तो चाह ये अपूर्व रूप से आनंद तो करके रोमांचित हो रहे हैं और रोमांचित होकर के अश्रु मुचू इनमें से अश्रु बह रहे हैं अश्रु कैसे बह रहे हैं बोले यमुना की तो सीख जो फ्वार है वो फ्हार उड़ती हैं यमुना की तो फुहार उड़ रही है वो फ्हार ही सीख रहे हैं कभी कभी छोटी तो छोटी सी जो यमुना बुद्ध जो है वो लहरों के साथ में जो ओडती हैं वो ही उसके आंसू हैं और वृक्ष जो हैं उनमें से मधारा प्रवाहित हो रही है तो मधारा वो आंसू होकर तो के विराजमान तो वृंदावन के वृक्ष और ये नदियां ये अपूर्ण से आनंदित हो रही हैं तो अब इस बात को देख करके श्री किशोरी जी आप विराजमान है दूर और विराजमान होकर के और किशोर जी काचित परोक्षम कृष्णस्य दूर होने पर भी कृष्ण के सामने वर्णन कर रही है परंतु तो वर्णन कितना कर पाएंगी क्योंकि प्रेमी का वर्णन है वर्णन करना प्रारंभ तो कर दिया है अब पूरा होगा कि नहीं? नहीं।, तो हो नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है श्री जी जी वर्णन करना तो प्रारंभ करती है पर वर्णन करने पर पूरा होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं तो नाशकम स्मर बेगे नग में ये कभी भी समर्थ नहीं होती है छिपाकर के वर्णन कर रही थी तो के करती हुई, करते करते भी आवेश में ध्यान रहा नहीं और धर सुधाम या में वो तो ही गया। जिस चीज को छिपाकर के वर्णन कर रही थी वो वर्णन सामने प्रकट हो गया विश्व चक्रती बड़ी मानवता की है कि ये मार्मिक प्रसंग को कहीं बहुत रेखांकित किया है उन्होंने अंडरलाइन किया है इस बात को कि दामोदराध ये गोपिकागण काचित परोक्षम परोक्ष रूप में वर्णन करती हैं परंतु तो नाशकम वर्णन करने में समर्थ नहीं होती हैं तो वर्णन कर रही थी कि जैसे सब कृष्ण की वेणुनाथ का वर्णन कर रहे हैं ऐसे हम भी कर रही हैं परंतु तो कभी कभी आवेश में आकर के कहीं ना कहीं बल्कि प्रत्येक पद्य में प्रियाओं के जितने भी वचन हैं उन प्रत्येक ये तेरह वचन हैं यहाँ पर तेरह बचन है बत, ये बचन है। बचन है। ये इस श्लोक में यहाँ पर तेरह तेरह श्लोक हैं ये परंतु तो इन तेरह श्लोकों में हर एक श्लोक में कहीं न कहीं उनका अपना प्रेम अपना अनुभव कहीं प्रकट हो गया आवेश छिपाने पर भी छिपता नहीं है और वो के खैर खून खांसी खुशी बैरप्रीत मदपहन और रहम रोके ना रोके जाने सकल जहान खैर माने कृपा खून माने रक्त संबंध खांसी माने खांसी खुशी माने प्रसन्नता बैर माने बैर और प्रीति और मद पान माने नशा ये सात चीज ऐसी हैं इनको कितना भी रोको पान तो कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है तो ये प्रिया जो है उनका जो प्रेम है वो प्रेम छपता नहीं है और वो कहीं न कहीं वो प्रकट हो रहा है ये ये जो है वो का, तो नाशकन स्मर बेगे काम के संपत्ति में बिल्कुल साफ साफ हो गया यहां पर तो कि यह हमारी संपत्ति है तो यहां पर अपना प्रेम जो है साफ तो साफ प्रकट हो गया अब गोप्य के माचन आयम एक अर्थ किया गोपिया का एक अर्थ है संबोधन हे गोपियों ये संबोधन में संबुद्धि में गोपिया शब्द है संबोधन में शब्द है गोपिया और एक अर्थ है कि आयम बेणु हूं गोप्य इस तरह से व्यन्वय किया जन्म हूं अरे अच्छा अच्छा तो तो आई एम बेणु गोप्या ये जो बेणु है ये बेणु अभी सखी छिपाने लायक हैोप्या मने यदि हमारा बस चले हमको मिल जाए तो हम इस बेणु को कहीं ना कहीं छिपा करके रख लेंगे तोणु गोप्या ये जो बेणु है ये बेणु छिपाने लायक है अर्थात इस बेणु को बैठ बिजली चली गई हां तो एम वेणु गोपे ये जो बेणू है ये बेणु छपाने लायक है अर्थात यदि हमको मिल जाए तो हम इस बेणु को छोड़ेंगे नहीं अब बेणु के प्रति इन गोपीकारों में आ, सपत्नी भाव उत्पन्न हो गया सोतिया डह उत्पन्न हो गया और यह महाभाव का एक लक्षण है उज्ज्वल में वर्णन किया कि अयोग्य के प्रति भी आदर और अयोग्य के प्रति निरादर योग्य योग्य के प्रति निरादर और अयोग्य के प्रति आदर ये प्रेम का महाभाप का एक सहज स्वभाव है कि कहीं थोड़ा सा भी किसी में कृष्ण का प्रेम दर्शन करती हैं तो उसके प्रति आदर की भावना हो जाती है और बड़े से बड़े होने पर भी और भाग्यवाली भाग्यवान होने पर भी अपने प्रति निरादर की भावना हो जाती है तो महाभाव का एक माधनाक्ष लक्षण है कि कृष्ण किंचित कृष्ण संबंध प्राप्त करने वाले के प्रति अत्यंत आदर जैसे श्री किशोरी जी कभी मध्यान्हीला में सुवल को आलिंगन करते हुए देखें श्याम सुंदर को श्री तांबू उसमें आ, आ, आ, आ, दानकेर को उमदी में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री शामसंदर सुंदर सुवल के साथ में विराजमान हैं और उस समय सुवल का आलिंगन कर रहे हैं और जो सुवल का आलिंगन करते हैं श्री किशोर जी उस समय सुवल के भाग्य की बढ़ाई करने लगती हैं कि अरे सुवल सुवल चक्र से किया तपह तुमने कितना तप किया कि आज श्याम तुमको गुरुजनों के सामने बलदाऊ जी सामने विराजमान है और बलदाव जी के सामने भी तुमको अपने हृदय से लगा रहे हैं हमको ऐसा सौभाग्य कहा किशोर जी के हृदय में हमको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है हम तो गुरुजनों के आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकती हैं और श्री सुबल को श्री को बलदाऊ जी के आगे अपने हृदय से लगा रहे हैं सुवल तुम्हारे भाग्य का क्या निरूपण किया जाए अब कहा सुबल का भाग्य और कहा किशोरी जी का किशोर जी के भाग्य की तो कोई तुलना ही नहीं है परंतु फिर भी सुबल जो है उसके प्रति आदर हो जाए ऐसे ही यदि कोई भोरा श्री श्याम की माला के ऊपर यदि घूम रहा है तो श्री किशोरी जी प्रार्थना करने लगती हैं कि हाय मैं गोपी क्यों हुई अरे विधाता मुझे कीट पतंग बना देता अब गोपी देहनी चाहती हैं कीट पतंग दे में जन्म चाहती और विधाता से कह रही हैं कि अरे विधाता मुझे वन माला मधुकरी शाम सुंदर की बनमाला की मैं मधुकरी हो करके जन्म ग्रहण करती ये किशोरी जी के हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है तो मैंने तिर्यक में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा प्रकट करने लगती है अब श्री राधिका स्वरूप और वृंदावन के कीट पतंग भौरा भौरे का स्वरूप भ्रमरी का स्वरूप पंत भ्रमरी के प्रति इतना आदर का भाव तो अयोग्य के प्रति आदर और परम योग्य होने पर भी अपने प्रति निराधन तो यहां पर वही भाव प्रकट हो रहा है ये बिल्कुल महाभाप का स्वरूप प्रकट हो रहा है कि गोप्यक्य माचार्य दयाम कुशलम बेणु अरे गोपियों इस बेणु ने कौन सा पुण्य किया अथवा अरे गोपियों, गोपियो अयम बेणु गोपिया, ये बेणु जो है वो छिपाने लायक है ये बेणू कहीं मिल जाए तो हम इसे यमुना में बहा देंगे कहीं झुलप में छिपा देंगी कहीं अपने पास ही छिपा करके कहीं इसको छिपा करके रख देंगे। ये बेणु जो है वो हमारी कुल मर्यादा का त्याग करने वाली है कुल मर्यादा को नष्ट कराने वाली है इस बेण। ये बेणु तो परम परम गोपनीय होकर के विराजमान है छपाने योग्य होकर के विराजमान तो गोप्य किम अब ये किम शब्द को लेकर के रसकों ने बड़े बड़े भाव प्रकट किए और इस किम शब्द को लेकर गोप्य किम आचरता आयम कुशलम समेणु ये किम कहकर के बड़ा बड़ा विचार कर रहे हैं अब किम शब्द के व्याकरण में कई अर्थ है किम प्रश्नाक्षेप कुत्सायम वितर का आभास गोचर किम शब्द जो है वो इतने अर्थों में आता है किम प्रश्न ये प्रश्न के अर्थ में आता है फिर आक्षेप के अर्थ में आता है किम प्रश्नाक्षेप प्रश्न आक्षेप कुत्सा कुत्सा माने निंदा बितर्क माने कहीं ऑप्शन में विचार विचार विचार वितर्क में वितर्क आभास माने इससे ये अनुमान में आभास माने अनुमान और गोचरे मैंने प्रत्यक्ष के अर्थ में आता है अरे ये है तो अब किम मैंने प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण तो इतने अर्थों में किम शब्द का प्रयोग होता है और यहां पर ये सारे के सारे भाव इस किम शब्द के द्वारा प्रियाओं के द्वारा प्रकट हो रहे हैं अयम अयम बेणु किम कुशलम आचर अब देखिए प्रश्न में प्रश्न करते हुए गोप प्रश्न कर रही है कि अरे सखी ये बेणु ने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण श्याम सुंदर के अधरों के ऊपर विराजमान हो करके इसको अधर पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अरी सखी यदि ये वेणु मिल जाए तो कभी इस बेणू के हाथ पाम जोड़ करके इसको ऊंचे स्थान पर विराजमान करके इसको प्रणाम करते हुए इसकी पूजा करके रोली चावल से पूजा करके इसे कोई खुशामत करके इस बेणू से पूछेंगे कि हे गुरु जी आपने जो साधन करके कृष्ण की अधर सुधा के वो रूपी फल को प्राप्त किया है यदि आप वो साधन कृपा करके हम शिष्यों को भी बता दें तो हम भी वो ही भजन करेंगे वो ही व्रत करेंगे जिससे कि श्री श्याम सुंदर की अधर सुधा हमको प्राप्त हो जाए ये किम प्रश्न ये प्रश्न में गोप्य किम आचरित अम कुशलम कुशल कुशल माने सत्कर्म इस वेणु ने कौन सा सत्कर्म किया इसको हम इस वेणु से पूछेंगे श्री रूप जी ने विदग्ध माध्यम में वर्णन किया है कि सदवंश तस्तवजन पुरुषोत्तम स्थिते पाण स्थित मुल के सरलास जात्या कस्मात्वुर गोपांगना गण विमोहन मंत्र दीक्षा बोले अरे वेणु सदवंश तस्तव अच्छे बंश में तेरा उत्पन्न हुआ बेणु भी जो है वो बढ़िया जो बांस है उससे जो जन्म हुआ है वह अच्छे बंश में हुआ है और पुरुषोत्तम से पाण स्थिति तेरे पुण्य का क्या वर्णन किया जाए जो, जो पुण्य आत्मा होते हैं सूची नाम है, योग भ्रष्टों भी थे जो पवित्र में में धनवान योग भ्रष्ट जो होते हैं वे ही पुण्य आत्मा जन ही ब्राह्मण वंश में या राजा के वंश में अच्छे वंश में जन्म लेते हैं अरिवंशी बंशी तेरा भी सदवंशतव जन अच्छे वंश में तेरा जन्म हुआ है पाणव स्थिति मुरल के और रह श्याम सुंदर की श्रीहस्त में रह रही है यह भी पुण्य प्रताप का ही प्रताप होगा पहले कोई पुण्य करके आई होगी इसलिए तुझे नवास भी मिला है कहां बोले नवास भी श्याम सुंदर के हाथ में मिला है श्याम सुंदर तुझे हाथों हाथ रखते हैं यह एक मुहावरा भी है किसी को हाथों हाथ रखना श्री श्यामचंद्र के हाथों हाथ तू रहती है श्यामचंद्र तुझे कभी धरती में नहीं रखते हैं सदा अपनी छाती से चिपा कर चिपका करके या तो अपनी फेंट में रखेंगे या तुझे हाथों हाथ रखेंगे या अधर शैया के ऊपर तुझे बड़े आदर के साथ में सुलाएंगे तो इतना श्यामचंद्र तुझे आदर देते हैं तो सदवंश तस्त अच्छे वंश में तेरा जन्म हुआ और पुरुषोत्तमस्य पाण कोई सामान्य नहीं पुरुषोत्तम पुरुषों में भी जो उत्तम है क्षीरोदशाही गर्भोदशाही कारणारणशाही ये तीन पुरुष और इन तीनों में भी उत्तम होकर के इन तीनों के भी अवतारी होकर के जो श्री नारायण उन नारायण के भी अवतारी होकर के श्री कृष्ण कारण कारण और आ, आ, वे एते चांस कला कृष्णस्थ भगवान स्वयं जो स्वयं भगवान है उन श्री कृष्ण के हाथ में तू विराजमान है और मुरली के सरलाश जात्या और तू सलक्षणों से युक्त भी है सरलाश यात्रा संलक्षणों से सरल होकर के भी विराजमान है आरी टेढ़ी नहीं है कुछ लोग सामुद्रिक दृष्टि से जो आड़े टेढ़े होते हैं उनमें स्वाभाविक कुटिलता होती है पर तुझ में कुटिलता भी नहीं है तू तो सरला जाति से भी परम सरल है कस्मा त्वया बत गुरु विषमा गृहता परंत तू ये बता किस गुरु के पास में जाकर के तूने ये विषम दीक्षा ग्रहण की कि हम गोपिका गणों के विमोहन मंत्र दीक्षा हम गोपिका गण गो, गोपांगना गण विमोहन मंत्र दीक्षा गोपांगनाओं के गण को विमोहित करने वाले मंत्र की दीक्षा किस गुरु के पास में तूने ग्रहण की और तूने जो पुण्य किया और जिस पुण्य के द्वारा तूने ये जन्म प्राप्त किया सरल जन्म प्राप्त किया श्याम सुंदर के हाथ में स्थिति प्राप्त की अधरामृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त किया यदि गुरुजी आप हमको बता दो तो हम भी वो ही व्रत करेंगे ये किम प्रश्न ये प्रश्न में ये आ, तो गोप्य किम आचरता कुशलम इस बेड़ू ने जो साधन किया उस साधन को हम पूछे अब किम प्रश्न अब आक्षेप कई बार आक्षेप जो है वो आक्षेप भी बोल रही हैं आक्षेप बोले केनाप धूर्त तो पतना खल शिक्षतासी मंत्र वशीकरण कारण बउशंबा पुण्याज्वलान अखिल गोपिल बिलास नीना ग्रह सुखान बंशी के प्रति आक्षेप करती हुई कह रही हैं कि अरे बंशी की केना भी धूर्त पत्ना खल शिक्षतासी बोले अरे बेणु तूने किसी धूर्त पति के पास में रह करके शिक्षा ग्रहण की है तेरे गुरुजी मालूम पढ़ते हैं महाधूर्त हैं जिनके पास में रहकर के तू तूने उस धूर्त गुरु के पास में रहकर के वशीकरण करने का मंत्र या कोई औषधि ऐसी प्राप्त कर ली है जिस मंत्र और औषधि के द्वारा पुण्योज्वलान अखिला पुण्योज्वला गोप बिलासनी नाम पुण्य उज्ज्वल अखिल गोप के बड़ी वित्मा हैं बड़ी उज्जवल चरित्र वाली हैं गोप बिलास परियों के ये न्वया ग्रह सुखान बिलुठता तू ने हमारे घर के सुख को लूट लिया है तो तूने कौन से ऐसे गुरु के पास में तू रही यद्यप तेरा जन्म हुआ है अच्छे वंशी में हुआ है श्याम सुंदर के श्री हस्त में तू विराजमान हुई है साल जाती वाली है परंतु ऐसे किस गुरु के हाथ में पड़ गई जिसके कारण तूने ये हम गोपिकागणों के ग्रह सुख को लूटने का की दीक्षा प्राप्त की है और हमको चैन से तू रहने नहीं देती तो गोप्य किम आचरता हैं? ये वंशी ने ऐसा कौन सा ये ये ये ये ये किम आचरण आचरण आचरण कोई कोई क्या कर रही है ये कोई आच्चरा? आच्चरा है अच्छा में एक शब्द है प्रश्न में अब किम शब्द का दूसरा अर्थ हुआ किम प्रश्न आक्षेप आक्षेप में भी यह इसी तरह के वचन कहती हुई विराजमान हो रही है और कुत्सा जो है वो कुत्सा भी प्रकट हो रही है कि ये बंशी जो है उसके प्रति कुत्सा कहते हैं उसकी निंदा करना कुत्सा कहते हैं किसी की काना फूसी करते हुए निंदा करना तो यहां पर निंदा भी जो है वो निंदा भी करते हुए विराजमान हो रही हैं कि ये हमको तो ये लग रहा है कि पहले एक बेन नाम करके राजा हुआ था उस बेन राजा ने यह घोषणा कर दी कि न नष्टभ्यम न दातव्यम नुतभ्यम दुजाक पहुंचे कि कोई यज्ञ मत करना दान मत करना हवन मत करो बोले तो फिर क्या करो बोले यज्ञ करो तो मेरा दान दो तो मेरा गुणगान करो तो मेरा ब्राह्मणों ने आकर के उस बेन प्रथम महाराज के जो पिता है उन उन बेन जो उन बेन जो हैं, से कहा कि भाई आप धर्म करो या मत करो पंत पंथ प्रजापर्म से मत रोको पंत वो नहीं माना और भगवान की उससे निंदा की और ब्राह्मणों ने हुकारा भरा और भरने पर जहां हुं किया सो वो बेन भस्म हो गया तो यहां पर ब्रज गोपी कह रही है दोबारा बेणु बनकर उत्पन्न हो गया है क्यों, उस बेन ने भी क्या किया था कि नष्टव्यम न दातव्यम नेणु भी हाय हमको हमारे धर्म का पालन नहीं करने देती बोल नहीं नहीं बेन बेणू कैसे हो जाएगा वो तो बेन था ये बेनू है इसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है तो इसको तुम आ, बेन को बे, आ, बेन को बेणू क्यों बना रहे हो बोल कई बार ऐसा होता है शायद उड़िया में ऐसा है उड़िया में मात्रा जो है वो ऊ की मात्रा ऊपर ही लगती है ओ <laughs> उमत नीचे, ए? वो नीचे, नीचे। वो कभी कोई ऊपर ऊपर कुछ मात्रा ऊपर लगती है या कुछ नीचे लगती है तो वो मात्रा जो है तो जो बदनाम हो जाता है वो बदनाम व्यक्ति बांगला में तो नीचे ही लगती है बांग्ला में तो लगती है उड़िया में पता नहीं नीचे ही लगती है नीचे लगती है ई तो की मात्रा ऊपर लगती है, है। उसमें तो का मतलब यह है कि बैन में ऊ की मात्रा लगाते तो ऊ की मात्रा नहीं है मानो वो बैन अपनी बदनामी को छपाने के लिए मुंह ढक कर के आया है पर स्वभाव नहीं बदला है उसका तो जो बदनाम हो जाता है वो तो जैसे घूंगट लगा करके आता है ऐसे ही बेन एवं बेणु बेन होकर के विराजमान हुआ यो बलाद बदत अधर्मम जो बलपूर्वक धर्म को अधर्म कर देता है बलात् धर्म अधर्मम ये अधर्म को तो धर्म बना देता है और धर्म को अधर्म बलात् धर्म अधर्म धर्मम अधर्म अधर्म को धर्म बना देता है और धर्म को अधर्म कर देता है और क्योंकि ऐसा करना बड़ा निंदनीय है इसलिए वो लजाता भी है भीतर भीतर तो उसकी अपनी अंतरात्मा उसको कोसती भी है और जब कोसती है तो वीड एवंता हृदय अंत सहद उस समय लज्जित होकर के वो मानो तो बीडेव विदो और असहद अंतह। इस लज्जा को अपने अंतकरण में सहन न करते हुए स्वाविधानी धातुं उदंतह। अपने अभिधान को नाम को छिपाने के लिए भी उसने नाम बदल लिया है जैसे जो व्यक्ति बदनाम हो जाता है वो अपने नाम को तो छपा लेता है और फिर दूसरा नाम से अपना व्यवहार करता है किसी दूसरे को दूसरे नाम कहीं चोरी करके आया कहीं पकड़ करके आया है वहां पर पिटाई होकर के आई है तो आप, अपने आप को छपाना है तो छपाने के लिए व्यक्ति जैसे नाम बदल लेता है ऐसे ही मानो स्वाभिधान अपे धातु उदंत अपने अभिधान को छपाने के लिए अभिधान माने नाम अपने नाम को छपाने के लिए ये उदंत ऊ जो है वो ऊ की ओढ़नी ओर करके बैठ गया है तो बेन जो है वो बेन ही ऊ की ओढ़नी ओढ़ ओर करके बैठ गया है तो ये ये कह रही है ये कुत्सा में ये प्रश्न करें तो एम बेणु किम बोले अरे ये बेणु तो कोई काम की नहीं है ये कुत्सा निंदा में कह रही है एम बेणु किम आचरण इस बेणु ने ये क्या आचरण कर रखा ये ऐसा आचरण है इसका तो जैसे किसी की पुराने जो अशुभ आचरण है उस आचरण की निंदा करते हुए उस आचरण का वर्णन किया जाता है उसको बढ़ा चढ़ा करके कि वर्णन किया जाता है ऐसे गोपिका गण भी इस बेणू के प्रति कहीं ईर्षा का भाव धारण करके किम प्रश्न के किम में कुत्सा करती हुई निंदा करती हुई ये कह रही हैं कि पहले बेन नाम करके एक राजा हुआ उसने धर्म को अधर्म कर दिया मालूम होता है अपनी बदनामी के कारण ये अपना मुंह छिपा रहा है परंतु तो स्वभाव गया नहीं है स्वभाव तो वही है धर्म को अधर्म करने का परंतु तो अपने आप को छिपाने के लिए इसने उकार की ओढ़नी तो ओढ़ ली है तो गोप्य किम आचरितय इस वेणु ने ऐसा कौन सा आचरण किया तो किम प्रश्न आक्षेप अब वितर्क वितर्क जो है वो वितर्क करती हुई भी कह रही है मन बहुत अनुमान करती हुई वितर्क करती हुई मने कई कई प्रश्न करती हुई ये वितर्क करती हुई कह रही हैं कई कई कल्पनाएं करती हुई कि सखि मुरली विशाला छिद्र जालेन पूर्णा मधु अति कठनात्व ग्रंथला नीरसासी तदपि भजस चुंबन आनंद सांद्रम हरिकर केन पुण्योदय बोले हरी सखी कौन सा ऐसा पुण्य है जिसके कारण श्री श्याम सुंदर के इस पर वंशी प्राप्त करती हुई बिराजमान है मुरली श्री इस मूली को यदि देखो तो देखने में ये तो बड़े दोषों से युक्त है छिद्र जाल इसमें बहुत सारे छिद्र हैं छिद्र जाल से आठ तो इसमें छेद हैं स्वर के और एक छेद जो है वह है फूक मारने का तो नौ तो छेद हो गए और फिर भी आगे पीछे ऊपर दोनों तरफ से ये पोलियो और होकर के विराजमान ग्यारह ग्यारह तो अभी मुर, मुरली विशाला छिद्र जालिन पूर्णा ये छिद्र जाल से परिपूर्ण है लघु अति कठिनात्म यह तुच्छ है और अति कठिनात्म अत्यंत कठिन भी है और ग्रंथिला और नीरसासी श्याम सुंदर जहां पर फूंक मारते हैं उस फूंक मारने के छिद्र से लेकर के फिर एक अंगुल छोड़ के आधी अंगुल की इसमें एक गांठ है आ, की जहां आ, लंबाई का वर्णन किया है वहां पर वो गांठ जो है वो मुख जो है वो मुख के बाद में डेढ़ अंगुल पर वो गांठ है एक अंगुल छोड़ के आधी अंगुल की एक गांठ है छिद्र जान पूर्णा मुख जो है वो मुखंगुल जो आ, वो एक अंगुल का है शुरू भाग चार अंगुल का फिर मुखिद्र एक अंगुल का चार और एक पांच अंगुल, फिर डेढ़ अंगुल की जो है वो गांठ है माने एक अंगुल छोड़ करके आधी अंगुल की एक गांठ आई तो हो गए साढ़े छ चार और एक पांच और एक छे और साढ़े छ के बाद में मुख छिद्र से लेकर के और स्वर के जो छिद्र हैं उनकी दूरी जो है वो है दस अंगुल की कहीं दस अंगुल कहीं बारह अंगुल आकर्षण बेणी में बारह अंगुल और सम्मोनी बंशी में दस अंगुल तो साढ़े छह और दस साढ़े सोलह साढ़े सोलह हो गए अब साढ़े सोलह के बाद में फिर ताराज छिद्र जो हैं वे आठ छिद्र हैं वे आधे आधे अंगुल के छिद्रों की जो मोटाई है वो आधे आधे अंगुल की तो हो गए आठ के चार चार अंगुल तो साढ़े सोलह और चार नहीं हाँ साढ़े बीस साढ़े बीस और साढ़े बीस के बाद में आठ छिद्र जो है उनमें भी एक से दूसरे छिद्र की जो दूरी है उनमें गैप जो है वो आधे आधे अंगुल का है तो आठ में साढ़े तीन अंगुल का गैप हो गया सात गैप हो गए आठ में तो साढ़े तीन अंगुल का गैप हो गया तो साढ़े सोलह और एक सत्रह और तीन उन्नीस के बाद में आ, कितने ज्यादा चौबीस चो, तो, के बाद में फिर तीन अंगुल का पुछ भाग ऐसे सत्ताईस अंगुल की ये बंशी है सत्ताईस अंगुल की बंशी है रूप जी ने उसमें वर्णन किया है मान श्री ये नहीं भक्त उज्जैन निर्मण उज्जैन निर्मण बेणु जो है वो बेणु की बेणु का बने तो सत्ताईस अंगुल की तो सम्मोनी यहाँ पर सम्मोहिनी वंशी का है और आकर्षणीय वंशी जो है वो दस अंगुल की न होकर के बारह अंगुल की दूरी रहती है इसलिए वो जो है वो फिर उनतीस अंगुल की होगी और आनंदनीय जो वंशी है वो चौथे अंगुल की होगी इसलिए वो इकतीस अंगुल की है तो सत्ताईस उनतीस और इकतीस ये तीन तरह की वंशी है यहां पर वो सत्ताइस अंगुल वाली जो वंशी है उसका प्रसंग चल रहा है तो सख मुरल विशाला छिद्र जाल पूर्णा अरे मुरली तो विशाल है छिद्र जाल से परिपूर्ण है ये वितर्क इसके रूप को देख करके लगता है सारे दोषी दोष हैं इसमें और मधु लघु अति सी लघु है अत्यंत कठिन है ग्रंथिल है नीरस है इतने सारे दोष हैं परंतु फिर भी तदपि भजसे शश्वत चुंबनानंद सांद्रम फिर भी श्याम सुंदर के चुम्बन आनंद को तू प्राप्त करती है तो अरी सखी और शाम सुंदर के पर्रमण को भी प्राप्त करती है तो तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि शाम सुंदर के अधरामृत भी मिल रहे हैं और श्याम सुंदर के बक्षस्थल से लगी हुई या श्याम सुंदर से लिप्टी हुई भी कमर में जब श्याम सुंदर खोस करके चलते हैं वो श्याम सुंदर से लिप्टी हुई तू विराजमान होती है तो कौन से पुण्योदय से तू विराजमान होती है के पुण्योदय तो गोपिक किम आचरता है तो किम प्रश्नाक्षेप कुत्सायम वितर्क, अब आभास आभास का तात्पर्य है कि वेणु ने जरूर कोई न कोई पुण्य किया होगा पुण्य किया है तो इस बेणु के समान पुण्य हम भी करें तो आभास माने अनुमान अनुमान लगा रही है कि तपस्या मोदर बड़े तुम वेणु जन इस बेणू के बीच में हमको जन्म की प्राप्ति हो कब वो अवसर होगा कि हम गोपी होकर के क्यों उत्पन्न हुई हम बेणू होकर के उत्पन्न होती तो श्याम सुंदर के अधहर का पान करती श्याम सुंदर जब अपने आ, कमर के पटका में बंशी को खोज करके रखते तब श्याम सुंदर का आलिंगन करती हुई विराजमान होती और श्याम सुंदर के अधरामृत का पान करती या उनके हाथों में आनंद पूर्वक खेलती हुई विराजमान होती तो तो हम गोपी हुई तो किस काम की बंशी होती तो सदा श्याम का करती हुई विराजमान रहती तो परीण कमर मानी सुंदरी माने सुंदरी क्षाम पतली उधर माने कमर माने सुंदरी अरी सुखी एक ये संबोधन है एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि अरी सखी तपस्या बरे तुम वेणुशी जनहू वेणु में जन्म प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न करें वरेण्य मन्यथा था सखे तद नाम सुजन सुजनशाम हम तो जितने भी जन्म धारण करने वाले हैं इन जन्म धारण करने वालों में वेणु को ही सबसे ज्यादा वरेण्य मानती हैं उस जन्म को ही सबसे ज्यादा वरण करने योग्य मानती हैं वरेण्य माने प्रिय वरण करने योग्य मानती है गायत्री में भी वरिण्य आता है वरीन्य, वरीन्य करने युगी। चाहने युगी। तो हम ये जितने भी जितने भी जन्म है उनमें वेणु जन्म ही वरिण्य होकर के विराजमान है तपस्तोमस तोमस तोमे नोच्च उरसी कृत्य मुरली इस वंशी ने जरूर बार भारी तप किए हैं सदवंश में जन्म लेकर के सूखी होगी तप करके इसने अपने आप को सुखाया होगा फिर लोहे की जलती हुई लाल सलांग से इसमें छेद किए गए होंगे फिर इसको डोरे से बांध करके इसके मुख को कसा गया होगा तो इसने बड़े कष्ट सहे हैं और कष्ट सह करके इसने तप प्राप्त किए तप करके इसने फिर श्याम सुंदर के अधरा मृत को प्राण किया है और उसमें जो लटक रहे हैं फुदना आगे भी और पीछे भी बंशी में जो दोनों खुदना लटक रहे हैं वो जो लूम लटक रही है वो लूम मानो शाम सुंदर की की ही रही हैं ये उस भावना को प्रकट करने के लिए वो कहीं लूम जो है वो लूम उसमें लटकते हुए विराजमान ये कहीं मोती का जो लटकना है वो उन भावनाओं को प्रकट कर जैसे छत्र में चारों ओर मोती की बंदरबार अब वो छत्र जो है छत्र में से पानी टपक रहा है इस इमेज को पैदा करने के लिए उसमें मोती की बंदरवाह होती है श्री प्रिया जी की बंदनी जो आप किशोरी जी ने धारण कर रखी है वो बंदनी में जो छोटे छोटे से मोती की जो मोती जो, जो लटके हैं वो मोती श्री प्रिया के प्रश्वेद जो है वो प्रश्वेद ही की आभा को कहीं प्रकट कर रहे और श्री किशोरी जी के श्रीमुख के ऊपर जो प्रश्वेद वो प्रश्वेद की शोभा जैसी उस प्रश्वेद की शोभा के सामने और कोई दूसरी शोभा है ही नहीं सारे रत्न फेल और उस प्रश्वेद की शोभा का दर्शन करके श्री श्याम जैसे मोहित हों और उसी आभा को प्रकट करने के लिए सखीगण विशेष रूप से प्रियाजी में तो विराजमान है परंतु श्री शाम सुंदर को सुख देने के लिए ही बंदनी में फाद करके मोती जो है, वो मोतियों को फाद करके श्री प्रियाजी के बंदनी जो है वो बंदनी सखीगण धारण कराती तो बंदनी में जो फुदना वो फदे हुए जो मोती है वो मोती पर शोभा को और श्री श्याम सुंदर पराम्रजित करुणा प्रेमणा शतमेनांग पारिणना ये रास में जो आया कि परम करुणा मय श्री हस्त से प्रिया के श्री मुख के ऊपर नृत्य करते समय जो रास में श्रम में परिश्रम में जो पसीना की बूंद आई उन पसीना की बूंदों को अपने श्री हस्त से श्री श्याम सुंदर मार्जन करते हुए विराजमान होते हैं और वो जो सुख है श्री प्रिया को भी उसमें जो परम सुख और श्री श्याम सुंदर को भी जो उसमें परम सुख है उस सुख की कोई तुलना नहीं और वो सुख प्रदान करने के लिए ही श्री सखीग जिस समय शिवप्रिया जी की बंदनी गूंथती हैं, उस बंदनी में गूंथते हुए मोती जो है उन मोतियों को भी साथ में गूंथ करके विराजमान करती हैं। ऐसे ही वंशी में भी जो गंडा और उन गंडा में दोनों ओर जो कहीं जो लटक रहे हैं फुदनाक में जो मोती जो लटक रहे हैं वो मोती मानो श्याम चुंदर रस जो है वो अवशिष्ट रस को ही मानो कहीं प्रकट करने के लिए वो मोती जो है वो मोती अपूर्ण से विराजमान तो किम कृष्णाक्षेप आक्षेप कुत्सायन बितर्क ये वितर्क जो है वो वितर्क में तर्क और आभास, आभाष माने इस वंशी ने जरूर कोई तप किया है कारण को कार्य को देख करके कारण का जैसे बितर्क कर लिया जाता है अन्य प्रसुत अर्थापत्ति में जैसे बितर्क अर्थापत्ति जैसे बितर्क के आऊपर ही आधारित है माने किसी कार्य को देख करके कारण के अनुमान अन्मा, कर लिया जाए उसको कहते हैं अर्थापत्ति पीनो एम देवदत्ता देवान भूमते देवदत्त मोटा है और दिन में भोजन करता नहीं है तो जरूर सला <laughs> तो तो से हुआ तो रात को खाता होगा तो जैसे कार्य को देख करके कारण का अनुमान तो इसको कहते हैं अर्थापत्ति और अर्थापति अलंकार का वैष्णव आचार्य ने बहुत प्रयोग किया शक्ति की जो प्रती है के शक्तिमान की जो शक्तिमान में शक्ति है यदि शक्तिमान में शक्ति नहीं होती तो यह कार्य सामने नहीं आते जगत को देख करके ये पता लगता है कि ईश्वर की कोई माया नाम की शक्ति है माया शक्ति दिख नहीं रही है परंतु जगत को देख करके शक्तिमान का भी बोध हो रहा है और शक्ति की भी प्राप्ति हो रही है कि अन्यथा निपत्ति प्रसूत अर्थापत्ति यदि शक्ति नहीं होती और शक्तिमान नहीं होते तो जगत नहीं होता कोई शक्ति शक्तिमान है इसलिए जगत है शक्ति शक्तिमान के अधीन है इसलिए शक्तिमान ने शक्ति का प्रयोग किया और जगत की रचना की तो जहां कार्य को देख करके कारण को पता लगा जाए उसका नाम है अर्थापत्ति जैसे पीनो एवं देवदत्ता देवान घूमते तो रात्र देवदत्त मोटा है दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होगा तो यह पर जैसे पता लगा लिया जाता है ऐसे यहां पर कह रही है कि अरी सखी ये बंशी ने जरूर कोई ना कोई तप किया होगा तभी ये तपस्तोमे नोचाई इसने तपस्तो किया है इसलिए अरी सखी उत्यमुल श्याम सुंदर इस बंशी को अपने हृदय से लगा करके रखते हैं अपने अधरों से लगा करके रखते हैं कार्य को देख करके अधर तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक इसने तप नहीं किया होता इसने कोई तप किया है और जो तप किया है उसको हम भी कभी ये बंशी मिल जाए तो इसके हाथ पांव जोड़ करके पूछेंगे कि अरे बंशी, तुमने जो तप किया है वो हमको भी बता दे हम भी वो तप करेंगे गोप्यक्य माचर तो ये वितर का और गोचर्य गोचरी का तो कहना ही क्या वो तो साक्षात होकर के विराजमान है अपने अनुभव के द्वारा सामने प्रकट हो रही है श्री किशोरी जी की सखी कह रही हैं, है यमुना जी के किनारे शाम सुंदर अभी क्या कर रहे हैं वे कब लौट करके आएंगे ये जानने के लिए जल भरने के बहाने यमुना पर जाती हैं मैने पनघट पर जाती हैं यमनाई ही पनघट्ट है यहाँ पर कोई कुआ से तो कभी कभी खींचती होंगी कुआ वुआ नहीं मुख्य पनघट जो है वो तो यमनाई ही है श्री चेतन चेताम में यह देखें चेतन भागवत में देखें वहां पर मुख्य जो पनघट्ट है वो यमनाई ही है गंगा जी है महाप्रभु सीधे गंगाजी में जाते हैं स्नान करना हो जल भरना हो साफ गंगा में काम गंगा जी मैंने जल घड़ा गंगा में गए जल भर करके ले आए तो जल भर करके लाना हो तो ये भी गोपिकागढ़ यमुना जी जाती और यमुना जी से जल भर करके ही लाती है तो आपको हर जगह टोटी थोड़ी लगी है उस समय लीला में कोई टोटी थोड़ी है कि टोटी खोल करके भल दो वहां पर तो यमुना से जल भर करके लाया जाएगा लीला में जहाँ चिंतन होगा वहां पर तो यमुना से जल भर कर के जो है वो पनिहारी ला रही हैं तो हम जब जल भरने के लिए यमुना पर जाती हैं तो हमारी सखी कहती है कि अरे सखी तरले नकुर मंदरम मंदिरम कि अरे चंचले देर मत कर देर मत कर घड़ा भर के तू जल्दी से घर को लौट जा हम कहती हैं क्यों सखी यहां पर कोई आपत्ति है क्या बोले हाँ हा, एक मोहन यहां पर वंशी में ऐसा मोहन मंत्र फूंकता है कि यदि वो बंशी का मोहन मंत्र तेरे कान में पड़ गया तो वो सम्मोहन मंत्र तुझे बाबला कर देगा फिर तू किसी काम की नहीं रहेगी इसलिए तरले अरे अरिचंच देर मत कर जल्दी से घड़ा भर के घर को लौट जा यावन मोहन मंत्र मंत्रम नीरियत मोहनो वंशीम जब तक कि वो मोहन जादूगर अपनी वंशी में कोई मोहन मंत्र को नहीं फूकता है तब तक तू जल्दी से घर भर करके लौट जा पांच तो हम नहीं मानती हैं, प्रत्येक का हो जाती हैं। कि हम कुल रमणियों को कौन मोहित कर सकेगा अरे हम तो पतिब्रताओं में मुकुटमणी है हम मो कोई मोहित होने वाली हैं क्या हम तो बड़ी विवेकनी है हमें अपने विवेक के ऊपर भरोसा है तो ये जब हिम्मत करके दुस्साहस करके हम वहाँ खड़ी हो जाती हैं और श्री श्याम सुंदर जब वंशी बजाते हैं अली सखी हमारा वो दुस्साहस के छार छार हो जाते हैं हमारा वो सारा साहस समाप्त हो जाता है और हमारी जो दशा होती है उस दशा का हम क्या वर्णन करें कहाँ हमारा घड़ा बह रहा है कहाँ हमारा ओढ़ना जा रहा है कहाँ हमारे जल पाम पढ़ रहे हैं अपने वस्त्रों का हमको ध्यान नहीं रहे अपने घर का ध्यान नहीं रहे मूर्छित हो जाएं जैसे तैसे पाम अपने आप संस्कार के कारण चल रहे हैं हम नहीं लौट रहे हैं हमारा तो चित्र वहीं पड़ा हुआ है परंतु तो पाम अभ्यास के कारण पहचानी हुई अपनी रस्ता पर लड़ लड़खड़ाते हुए चले जा रहे हैं और हम आकर के घर में अभ्यास के कारण जब रसोई करने के लिए विराजमान होती है रसोई भी अभ्यास के कारण हो रही है कौन रसोई कर रहा है हमको पता नहीं है जब दूसरे दिन श्याम मिलते हैं उस समय श्यामचंद्र को उल्हा देती हुई हम कहती हैं कि मुर्रप रंधन समय माकुर मुरली महो मधुरम बोले प्यारे सब समय वंशी बजाया करो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है एक कि जब हम रसोई कर रही हो उस समय तुम वंशी मत बजाया करो क्यों कि नीरस इंधो रसताम कृषानुर कृष तनुताम कि नीरस इंधा एध जो नीरस जो ईंधन है वो रसताम रसता को प्राप्त हो जाता है अर्थात सूखी चूल्हे में लगी हुई लकड़ियों में से भी इतनी मधुधारा बहती है कि आंच बच जाती है और कृषाणु आप कृष्णतनता कृषाणु माने अग्नि वो अग्नि वास्तव में कृषाणु माने कृष्ण हो जाती है उसका नाम तो है कृषाणु पावन तो वो कृष्णतनता को प्राप्त होकर के कृष्णनता को प्राप्त कर लेती है अर्थात तो आँच अपने आप बुझ जाती है हमारी रसोई पूरी नहीं होती है इससे श्याम सिंह सब समय रसोई किया ये निज अनुभव को बितर का भास गोचरिक ये निज अनुभव जो है उस अनुभव को वर्णन करेंगे ऐसे श्री रूप गुस्साम जी ने तो ये प्रायः अधिकांश जो श्लोक हैं ये रूप गुस्साम जी के विदग्ध माधव के और ललित माधव के श्लोक हैं तो श्री के की माधुरी की जो आ, के जो श्लोक है वो ये किम प्रश्न को लेकर के यहां पर श्रीमद भागवत के किम शब्द को लेकर के वैष्णवों ने रसकों ने अनेक अनेक प्रियाओं के किशोरी जी हृदय के की जो भाव है उनको प्रकट किया तो अरे गोप्या हे गोपियों आयम बेणु किम आचरण इस बेणु ने कौन सा आचरण किया प्रश्न इसी तरह से इस बेणु ने ये क्या कर डाला ये इस बेणु ने ये क्या किया बेणु को हम ये क्या कर रही है ये उल्हाने की भाषा कहीं प्रकट हो रही है किम किम कहकर के ये दिखा रही है कि अरे ये बेणु प्रत्यक्ष में हमको कितना परेशान कर रही है कि अरी धन की धनिया नहीं हो यहाँ आओ और हमारे यदि अपने धन को संभालना है तो तुम संभालो कर रही हैं कि अरी इसने जरूर कोई न कोई पुण्य किया होगा आभास में दिखा रही हैं कि अरी सखी कार्य को देख करके पता लग रहा है कि इसने कोई न कोई परम पुण्य किए हैं इस प्रकार गोप्य आचरत आचरित अयम कुशलम्स में बेणु अब यहां पर एक भाव बड़ा अद्भुत श्री विश्व चकुर्थी जी ने प्रकट किया बेणु शब्द संस्कृत में पुणलिंग है और ये अधर सुधा है हम रसिकनियों की संपत्ति पद रसिकनियों की संपत्ति को हाय पुरुष जाति होकर के भी ये पी रहा है तो यदि हम पान करें हम इसके लिए ललचाएं तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है यह भाव प्रकट कर करें कि गोप्यक्यम आचरत अयम बेणु अयम पुर्विंग का प्रयोग है नहीं है अयम बेणु ये अयम बेणु पुलिक पुरुष जाति होकर के भी ये बेणु श्याम सुंदर की अधर सुधा का पान कर रही है जो दामोदराधर सुधाम अब दामोदर का कोई दोष नहीं है क्योंकि वे तो प्रेम के बशी को श्याम सुंदर के ऊपर तो शाम सुंदर के भोलेपन के ऊपर तो हम बलिहारी जाए वे तो दामोदर हैं मैया के प्रेम को देख करके जैसे वे बध जाए ऐसे दामोदर हो करके यदि इस बेणू के प्रति में उदार हो करके यदि वे अपने आप को भी प्रदान कर दें और बध जाएं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है श्याम का ये स्वभाव है परंतु तो बेणू को भी तो कुछ विचार करना चाहिए दामोदर तो अपने भोलेपन में अपने आप को इस बेणू को अपनी अधर सुधा भी दे देते हैं क्योंकि उनका स्वभाव है कि तो ने कोई के परिश्रम को देखते हैं कहीं किसी का श्रम देखते हैं दृष्टवा परिश्रम कृष्ण कृपया परिश्रम को देख करके वे दामोदर प्रेम के बंधन में बच जाते हैं इस बंशी के इतने को ने देखा तो श्याम उस बंशी के तप को देख करके बेतो इस बेणु के ऊपर मूर्छित हो बेणु के ऊपर बलिहारी हो गए और उन्होंने वेणु को अपने आप को प्रदान कर दिया अपनी सर्वस्व संपत्ति को भी इस बेणु को बेतो लुटा रहे हैं श्यामचंदर का दोष भी हमारे मन में भा गया है तो दोष ऐसा करना नहीं चाहिए श्यामचंदर ने किया तो गड़बड़ है परंतु तो फिर भी प्यारे के दोष भी प्रियाओं को परम गुण लगते हैं यह रस की रीति है जिसमें प्रीति है उसके दोष दोष नहीं दिखते हैं दोषों को भी गुण करके दे तो दामोदर होकर के बेप्रेम में अपने आप को दान कर रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और दामोदर दामोदराधर सुधाम श्री दामोदर तो अधर सुधा से युक्त होकर के विराजमान उनके अधर लोह को उत्पन्न करने वाले और उनके अधर सदा लोह से युक्त होकर के विराजमान तांत्रिक परिचर्या में द्वादश स्कंध में जहां तांत्रिकी परचर्या का भगवान के तंत्र का वर्णन किया तंत्रात्मक स्वरूप का वर्णन किया वहां पर विभूति योग में श्याम सुंदर के अधरों को लोभ बताया गया है धारा लोभ जो है वो उनका नीचे का ओठ है ये वर्णन किया गया है तो आधार जो है वो आधार कहीं लज्जोत्तरोधरो लोभा लज्जा जो है वो उत्तर अधर है ये बारहवीं का ग्यारहवीं अध्याय का ठ में श्लूक है बारह ग्यारह आठ बारह ग्यारह आठ तो लज्जा उत्तर अधर है और नीचे का जो आधार है वो है, का, तो शाम के ओठ तो लोभ को उत्पन्न करते हैं और श्याम के ओठ जो हैं वो प्रिया के आधर पान करने के लिए सदा लोभी है तो श्याम सुंदर लोभ में आकर के यदि अपनी आधार सुधा का पान करा रहे हैं वे तो प्रेम के लोभी हैं और कहा जहां भी प्रेम देखते हैं वहां लोभी होकर के अपने आधार का दान कर देते हैं तो वे तो आधार का दान कर रहे हैं तो दामोदर आधार सुधाम दामोदर की जो आधार सुधा है वो लोभ को बढ़ाने वाली है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि भगवत प्रसाद को ग्रहण किया जाए तो भगवत भक्ति में लोभ उत्पन्न होता है इससे रसकों की एक रीति है कि असमर्पित वस्तु नाम वर्जन तस्मात माच वस्तुओं का ग्रहण करना चाहिए और तीन नियम व्यवस्थित रखने चाहिए वैष्णव को एक तो कृष्ण दर्शन कृष्ण दर्शन करने से विषयी विषयीजनों के साथ में व्यवहार करने से जो दुस्संग की प्राप्ति हुई है प्रभाव की प्राप्ति हुई है वो ठाकुर जी का मुख दर्शन करने से उस दोष की निवृत्ति हो जाती अब संसार में रह रहे हैं तो विषय जनों का मुक्त दिखेगा और उनके साथ में बातचीत भी करनी पड़ेगी परंतु यदि भगवत दर्शन का नियम रखा जाए तो विषयी जनों के साथ में व्यवहार का जो कुसंग प्राप्त हुआ है कुसंग का जो संस्कार है उनकी निवृत्ति भगवत दर्शन करने से दूर होगी और भगवत प्रसाद को यदि ग्रहण किया जाए तो ठाकुर जी के आधार लोह रूप हैं ये बड़े काम की चीज है इसलिए भगवत सेवा का लोह उत्पन्न होगा भगवत प्रसाद ग्रहण करने में सेवा का लोभ उत्पन्न होगा तो भगवत दर्शन भगवत प्रसाद और श्रीमद भागवत के अक्षरों का दर्शन मन रसकों की रसकों की वाणी या भागवतवाणी उसका दर्शन क्योंकि सत्संग और ग्रंथ इनका अभ्यास करने से निष्ठा की प्राप्ति होगी इसलिए संसार में रह करके हम संसार के कलयुग के प्रभाव से तो नहीं बच सकते हैं पंत कलुग के प्रभाव से बचने के लिए तीन नियम जरूर अपनाने चाहिए कि नित्य कृष्ण दर्शन करें करने जाएंगे विशेष रूप से आचार्यों के द्वारा उपास जो भगवत स्वरूप उनमें आचार्यों की कृपा भी विराजमान है ठाकुर जी तो सबके घर में विराजमान है पंत सबके घर में जो ठाकुर जी विराजमान है वो वैष्णव उद्धारक होकर के विराजमान है जबकि आचार्यों के, के द्वारा जो स्थापित स्वरूप हैं वे जगत उद्धारक स्वरूप होकर के विराजमान हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान है वो हमारे लिए विशेष रूप से कृपा करने वाले हैं परंतु तो आचार्यों के द्वारा जो स्थापित जो स्वरूप हैं उनमें जगत उद्धारकता का गुण भी विराजमान है इसलिए आचार्यों के द्वारा स्थापित उनमें आचार्यों की कृपा भी नृत्य कर रही है ठाकुर घर में जो ठाकुर जी हैं उनमें केवल ठाकुर जी की कृपा है परंतु आचार्यों के द्वारा जो स्थापित बिहारी ये राधा लव जी गोविंद जी राधा इनका दर्शन करने पर उनमें आचार्यों की जो कृपा है वो आचार्यों की कृपा भी वहां पर नृत्य करती हुई विराजमान है इसलिए आचार्यों के द्वारा सेवित स्वरूप के दर्शन का आग्रह कृष्ण कथा को श्रवण करने पर निष्ठा की प्राप्ति और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने पर लोभ की प्राप्ति इन तीनों को प्राप्त करने के लिए दामोदर दा, सुधाम ये शाम चुंदर की अधर जो है वो लोभ हैं लोभ को उत्पन्न करने वाले हैं जो हम गोपियों की संपत्ति है भूमते स्वयं ये बेणुणु स्वयं पान कर जाती है और यत अवशिष्ट रसम बिल्कुल छोड़ता नहीं है छोड़ती नहीं है फिर भी कुछ रस श्यामचंदर की रस की जो धारा बह रही है उसमें से कुछ बूंद कहीं यमुना जी में गिर जाती है तो हृदय उस समय हृदय यमुना उसी प्रकार आनंदित होती हैं जैसे ये विचार करके जैसे माता आनंदित होती है कि आहा मेरे रक्त से मेरे दुग्ध से पुष्ट होकर के ये बालक आज मेरे दुग्ध से जो पुष्ट है आज मेरा दूध धन्य हुआ जो कि ये भगवत सेवा में लगा तो जैसे किसी वैष्णव पुत्र को प्राप्त करके माता धन्य हो जाती है और तरवो पिता, पिता तो, तो हो गई माँ और तरव तरु जो वृक्ष हैं वो वृक्ष हो गए पिता और वे परम परम आनंदित हो रहे हैं और आनंद में इस बंशी के सौभाग्य को देख करके बेणू के सौभाग्य को देख करके उनके आंखों से फुहार के रूप में और मधारा के रूप में वृक्षों से मधारा और यमुना से फुहार इनके रूप में आंसू बह रहे हैं अरे सखी ये बेणु धन्य धन्य ऐसे श्री श्याम की वेणु माधुरी का यहाँ पे नूरपर्ची और बेणु के प्रति ईर्षा भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है जय जय श्री राधे हाँ <laughs> <laughs> uh, बुँ। <laughs> प्राय घर में इसीलिए मैंने आचार्यों के जो स्वरूप है उनकी चित्रपट रखते हैं आचार्यों के उनकी कृपा तो प्राप्त है ही फिर भी माने जो साक्षात दर्शन उसकी अपनी <laughs> उसकी ऊर्जा <उऔजया> ज्यादा है, <laughs> है साक्षात दर्शन की ऊर्जा ज्यादा है a hey.